गीता तत्व चिंतन कर्म सिद्धांत कर्म फल प्रदाता ईश्वर का स्वरूप यह ईश्वर क्या है जिसके पास फल देने का अधिकार है वह है शाश्वत रित धर्म नियम लॉ जिसमें कोई व्यतिक्रम नहीं होता इस शाश्वत रित में विश्व के अनंत सत्य समाहित है या जो कहे कि अनंत नियमों यानी सत्यों के पुंज को ईश्वर कहते हैं संसार के दो पक्ष हैं एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक ये नियम पुंज जब अपने को बाह्य या भौतिक जगत से प्रतिफलित करते हैं तब उनको विज्ञान के नियम कहते हैं और जब उनका प्रतिफलन अंतर जगत में होता है तो वे अध्यात्म या धर्म के नियम के नाम से जाने जाते हैं इस प्रकार बाह्य प्रकृति के नियम भी ईश्वर के अंग हैं तथा आंतर प्रकृति के नियम भी जो जिस परिमाण में इन नियमों को जानता है वह उसी परिमाण में शक्ति संपन्न होता है नियमों की अज्ञानता ही ग़ुलामी का दूसरा नाम है जब मैं किसी मशीन के नियम को जानता हूँ तो मैं उसे चलाता हूँ और जब नहीं जानता तो मशीन मुझे चलाती है मैं मशीन का ग़ुलाम तभी होता हूँ जब उसके नियमों से अनभिज्ञ रहता हूँ इसी प्रकार जब तक हमें संसार में कर्म के नियम नहीं मालूम रहते हम कर्मों के गुलाम बनकर कष्ट पाते हैं पर जब हम कर्म के नियमों को जान लेते हैं तो मुक्ति और आनंद का उपभोग करते हैं यह कर्म का नियम क्या है वही जो प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कर्म करने का अधिकार तो हमारा है पर फल का अधिकार हमारा नहीं है महर्षि गौतम ने भी अपने न्याय दर्शन में कहा है कारणं पुरुष कर्म अशिद्धे। अर्थात कर्म का फल देने में ईश्वर ही कारण है, है। क्योंकि पुरुष का कर्म कई बार निष्फल जाता भगवान शिव की स्तुति करते हुए पुष्पदंत भी शिव महिमना स्तोत्र में यही भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कृतौ सुप्ते जागृत तमसी फल योगे ऋतुमताम क्वर्म प्रध्वस्थम फलत पुरुषाराधन मृत अतस्ताेक्ष ऋतुसु फलदान प्रतिभुव श्रुतौ श्रद्धा बद्वा दृढ़ परिकर कर्मसु जन प्रभो जब ऋतु एक यज्ञ सो जाता है यानी समाप्त हो जाता है तब यज्ञ करने वाला के साथ फल का संबंध कराने के लिए तुम जागते रहते हो यदि कोई कहे कि कर्म तो अपना फल स्वयं दे लेगा वहाँ ईश्वर की क्या आवश्यकता है तो उसके उत्तर में पद्य का दूसरा चरण कहता है कर्म तो उसी समय नष्ट हो जाता है फिर वह फल देने के लिए कहाँ से आएगा कर्म तो क्रिया का नाम है और क्रिया क्षण भर ही रहती है वह तो उत्पन्न होते ही नष्ट भी हो जाती है और फल तो बाद में मिलता है अतः यही मानना पड़ेगा कि हम ईश्वर को कर्मों के द्वारा प्रसन्न करते हैं और वह हमें कर्मों के फल प्रदान करता है इसलिए अंत के दो चरणों में पुष्पदंत कहते हैं भगवान फल प्रदान के प्रतिभू यानी जिम्मेदार तुम हो यह देख लोगों को श्रुति वचनों में श्रद्धा होती है और वे कर्म करने के लिए प्रवृत्त होते हैं ईश्वर निरंकुश नहीं यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है तब तो ईश्वर बड़ा निरंकुश और तानाशाह हैं जो फल का सारा अधिकार अपने पास रखता है ऐसा स्वेच्छाचारी ईश्वर न्याय कैसे करेगा इसके उत्तर में कहा जाता है कि ईश्वर निरंकुश तानाशाह या स्वेच्छाचारी नहीं है वह बड़ा न्यायी है उसके न्याय में लेश मात्र भी फर्क नहीं होता हमने पूर्व में ईश्वर की तुलना एक कंप्यूटर से की है जो मनुष्य की सूक्ष्म से सूक्ष्म भावना का अंकन करता जाता है एक बार मनुष्य स्वयं अपने मन को समझने में भूल कर सकता है पर यह ईश्वर रूप कंप्यूटर किसी के मन को समझने में तनिक भी भूल नहीं करता उसमें संचित संस्कारों के अनुरूप ही मनुष्य को अपने कर्म का फल मिल सक मिला करता है अपने कर्म फल के मूल्यांकन में जीव गलती कर सकता है पर ईश्वर नहीं ईश्वर जीव की सब बातों को तोल कर समुचित फल प्रदान किया करता है गीता में ही अन्यत्र बताया गया है कि जीव के कर्म का फल उत्पन्न करने में पांच साधन हुआ करता है और इन सब के मेल से ही फल मिला करता है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधास्थ पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचम अधिष्ठान स्थान कर्ता भिन्न भिन्न करण यानी साधन कर्ता की अनेक प्रकार की पृथक पृथक चेष्टाएँ अर्थात व्यापार तथा पांचवा दैव ईश्वर रूप कंप्यूटर इन पांचों साधनों का भलीभांति मेल कर जीव को उसके कर्मों का फल देता है अतः ईश्वर को अन्यायी या निरंकुश नहीं कहा जा सकता